ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड के व्याख्यान रूप भाष्य की रूप टीका का विचार हम लोग कर रहे हैं मूल मंत्र में जो आत्मा वा इदमेकअ्रसीत नान्यतचनमीषत यह उपक्रम वाक्य है इससे बताया गया स्वगत भेद सजातीयतीय स्वगदेदर अखंडकसूप आत्मा ही आत्मा था तो इसमें विचार किया जा रहा है टीका में टीकाकार के द्वारा कि जगत की उत्पत्ति से पहले आत्मा ही था ये जो आप कह रहे हो तो इस समय भी आत्मन नहीं है क्या फिर तो आत्मा का एकत्व अर्थात अद्वितीयत्व का चित्त हो जाएगा इसलिए यहां कहा जा रहा है कि इस वाक्य के द्वारा वाक्यर्थ बताते हुए टीकाकार ने कहा दो बातें बताई जा रही हैं एक तो आत्मा त्रिविध परिच्छेद रहित तो अखंड रस है अर्थ सूचित हुआ और दूसरा जगत का वै तथ्य रूप अर्थ इस वाक्य से सूचित हुआ तो जगत दो प्रकार का है कार्यात्मक और कारणात्मक तो कार्यात्मक जगत है आकाश आदि कारणात्मक जगत है माया अव्याकृत अव्यक्त प्रकृति इन नामों से कहा जाने वाला तो यह वाक्य उभय प्रकार के जगत को वितथ बता रहा है मिथ्या बता रहा है यानी सूचित कर रहा है कार्यात्मक जगत का भी कारणात्मक जगत का भी वही तथ्य है तो जैसे कारण अवस्था में कारण रूप जगत के रहते हुए भी आत्मा के अखंडिक रसत्व की उपपत्ति ही हुई कारणात्मक जगत के रहते हुए विजातीय भेद सिद्ध नहीं हुआ क्योंकि वह कारणात्मक जगत वीतत है ऐसे कार्य अवस्था में भी जो जगत प्रतीत हो रहा है वह वीतथ ही है और वीत कार्यात्मक जगत के कारण विजातीय भेद कार्यवस्था में भी आत्मा में परमार्थत सिद्ध नहीं होगा इसलिए परमार्थत आत्मा की अद्वितीयता नित्य सिद्ध होगी उत्पत्ति से पहले भी है स्थिति काल में भी है और लय काल में भी रहेगी परमार्थ आत्मा अद्वितीय ही रहेगा और जगत तीनों अवस्थाओं में वित है मिथ्या ये अर्थ ज्ञापित होगा इसे बता रहे हैं भगवान भाष्यकार भाष्यकार भगवान ने तो बताया अग्र पद मूल श्रुति ने अग्रे पद का प्रयोग करके और भाष्य में भाष्यकार भगवान ने इसकी व्याख्या करते हुए बताया टीकाकार अभी बता रहे हैं तो टीका में हम लोग यहाँ तक विचार कर चुके हैं कि ये येतमें पुषम ब्रह्म ततमश्य तक की टीका का विचार हो गया है ना आगे की टीका है इदानिम् आत्मैव आसीत इति इधवासीमण्यन आत्मनो जगत वैशिष्ट प्रतीयते न तो जगतो मृषात्व शुरू वाला जो नच है वो वाच्यम के साथ जोड़ देना इति नचवाच्यम यानी इदम आत्मैव आसित तो। ये जो मूल मंत्र है उसमें इदम शब्द से लेना है जगत और इदम् आत्मैव आशित यहाँ पर इदम् शब्द और आत्मा शब्द दोनों भी प्रथमांत हैं प्रथमांत है ना तो एक विभक्तियंत तो जितने पद हैं एक वाक्य में उन्हें एक दूसरे का समानाधिकरण माना जाता है तो यहाँ जगत का वाचक इदम् शब्द और आत्मा के वाचक आत्मा शब्द प्रथमांत होने के कारण समानाधिकरण माने जाएंगे एक दूसरे के और ये जो इदम शब्द और आत्मा शब्द में समानाधिकरण्य रहेगा इदम शब्द में आत्मा का समानाधिकरण्य आत्मा में इदम शब्द का समानाधिकरण्य सामानाधिकरण्य कई अर्थों में होता है विशिष्ट अर्थ में भी होता है अध्यास अर्थ में भी होता है मुख्य एकत्व अर्थ में भी होता है तो यहाँ पर वैशिष्ट अर्थ में ये सामानाधिकरण है इदम अर्थ विशेषण है और आत्मा विशेष्य है नीलम उत्पलम यहाँ पर जैसे नीलम पद का अर्थ विशेषण है उत्पल पद का अर्थ विशेष्य है ये शंका करने वाले कह रहे हैं ऐसे यहाँ पर नीलो नीलोत्पलम में जैसे सामानाधिकरण्य विशेषण विशेष्य भावार्थ में है यानी वैशिष्ट अर्थ में है ऐसे ईदम आत्मा इन दोनों पदों का मूल में सामानाधिकरण्य वैशिष्ट अर्थ में है तो वैशिष्ट अर्थ में सामानधिकरण्य होने से ईदम अर्थ से विशिष्ट आत्मा है ये अर्थ निकलेगा और ईदम अर्थ है जगत तो जगत विशिष्ट आत्मा तो जगत का वैशिष्ट आत्मा में रहेगा इस प्रकार जगत वैशिष्ट ये सामानाधिकरण्य से अवगत हो रहा है और इसमें आत्मा में विशेषण भूत जो जगत है मूल मंत्र में उसका मृषात्व समानाधिकरण प्रयोग से ज्ञात नहीं हो रहा है केवल वैशिष्ट्य ज्ञात हो रहा है इस प्रकार यदि कोई कहना चाहेंगे पूर्व पक्षी तो उन्हें टीकाकार ने कहा इति नचवाच्यम तो ये जो वाक्य है न नच इदम इसमें से शुरू वाले नच का अन्वय वाच्यम के साथ करना है तो इदम से लेकर के इति तक का इति से मृषात्व तक का पूर्व पक्ष का वाक्य रहेगा पूर्व पक्ष की शंका जैसी रहेगी वे कहेंगे कि ईदम आत्मवासित इस वाक्य में इदम अर्थ आत्मा में विशेषण के रूप में प्रतीत हो रहा है इदम अर्थ है जगत तो यहाँ पर सामानाधि करने से ज्ञात होगा जगत विशिष्ट आत्मा है अर्थात जगत का वैशिष्ट आत्मा में है तो ये लेकिन वो विशेषणभूत जगत मिथ्या है यह तो ज्ञात नहीं हो रहा है इति ऐसा यदि कोई कहना चाहेंगे विरोधी तो का कार कहते न च वाच्यम विरोधी को ऐसा नहीं कहना चाहिए क्यों नहीं कहना चाहिए तो आगे कहते हैं आत्मा एक इति पदेक्खंड तद विपरीतजगत्ती अतस्म तद्बुद्धिप्वन मृषात्सिद्धेर जगत, तद जगत वैशिष्ट्य इत्यादि इत्यादि सन घटिपेण प्रत, प्रत्यक्ष च तत्प्रतिपादनस्य तत्तिपत्च पूर्ववाक्य से कोष्टक में जो पूर्ववाक्य में जगत है ना उसको ले आना मृष्यात्व के पास यानी जगत मृष्यात्व इति तदर्थ और तदर्थ में तद शब्द का अर्थ निकलेगा सामानकरण्य आध्यास अर्थ में सामानधिकरण्य है वैशिष्ट्य अर्थ में नहीं विशेषण विशेष भाव अर्थ में नहीं है अपितु अध्यास अर्थ में सामानाधिकारण्य है ऐसा मानने पर ये आत्मा आत्मैव आग्रह आसीत ये वाक्य जगत के मृषात्व का भी सूचक होगा कैसे तो कहते हैं यदि केवल आत्मा के अखंड एक रसत्व को ही बताना विवक्षित होता जगत का वह तथ्य बताना विवक्षित न होता तो जो विवक्षित अर्थ है आत्मा का अखंड एक रसत्व वह तो आत्मा एक इति पद रेव उक्ते अखंड एक रसे तो आत्मा के अखंड एक रसत्व का कथन आत्मा एक एवं इत्यादि पदों से ही हो जाता है तो ईदम शब्द जो जगत का परामर्शक है उसको रखने की जरूरत नहीं होती और तब भी रखा है तो इदम शब्द फिर अपने अर्थ का तो ज्ञापन करेगा ना और अर्थ आ, इदम शब्द का अर्थ हो जाएगा जगत और वह जगत यदि सत्य होगा जगत की प्रतीति को सत्य मानेंगे तो आत्मा के अखंड एक रसत्व की प्रतीति सिद्ध नहीं होगी जगत रूपी विजातीय के रहते हुए अखंड एक रस का अर्थ है विजातीय सजातीय स्वगत भेद राहित्य अखंड एक रसत्व है तो जगत सत्य रहेगा यदि तो सत्य जगत के रहते हुए विजातीय भेद रहित कैसे होगा आत्मा और विजातीय भेद रहित नहीं होगा तो आत्मा एक एवं इत्यादि वाक्यों के द्वारा बताया गया विवक्षित जो अखंड एक रसत्व है सिद्ध नहीं हो पाएगा विजातीय भेद ही रहेगा अद्वितीयत्व की तो हानि होगी इसलिए क्या होगा कि ये जो अखंड एक रसत्व तो बताया गया आत्मा एक एवं इत्यादि पदों के द्वारा उससे विपरीत इदम शब्द से जगत की प्रतीति हो रही है और वह जगत यदि सत्य होगा तो सत्य प्रतीति मानी जाएगी है। तो सत्य प्रतीति मानेंगे तो अखंड एक रसत्व सिद्ध नहीं होगा इसलिए कहते हैं मानना चाहिए कि यह जगत की प्रतीति और जगत दोनों भी अध्यास रूप है अध्यास का लक्षण जो अध्यास भाष्य में भगवान भाष्यकार ने बताया है ब्रह्म सूत्र के अतस्वी तद्बुद्धि ये अध्यास का लक्षण है तो असत्य जगत में सत्यत्व की प्रतीति ये है अतस्वींस तद्बुद्धि जगत है नहीं सत्य लेकिन उसे सत्य देखना ये भ्रांति है तो कहते हैं जगत प्रतीते है अतस्वीन तदबुद्धि रूपत्व मृषात्व सिद्धे तो मृषात्व याने भ्रांति प्रतिथि में भ्रांतित्व सिद्ध होगा यानी अध्यासत्व सिद्ध होगा जब प्रतिथि में भावार्थ में तीन प्रत्यय मानेंगे तो प्रतीति शब्द का अर्थ निकलेगा प्रत्यय ज्ञान तो ये ज्ञानाध्यास माना जाएगा और जब प्रतीति में तीन प्रत्यय तो अर प्रत्य कर्मार्थ में मानेंगे इति प्रती ही तो अर्थाध्यास का लक्षण हो जाएगा और अर्थाध्यास कहते प्रतीति के विषय को विषयाध्यास को विषय भी अध्यस्त है कल्पित है तो इस प्रकार जगत तथा जगत की प्रतीति ये इन दोनों में मृषात्व की सिद्धि होने से क्या होगा जगत वैशिष्ट से इत्यादि प्रत्यक्ष रूपेण प्रत्यक्ष सिद्धत्वेन प्रयोजनाभावेन प्रयोजनाभाव तत्प्रतिदन से तो दो पंचमें तो हेतु बताए जा रहे हैं किसमें जगत के मृषात्व की सिद्धि में तो मृषा तथि जगत मृषा तथ आत्मा ये, आ, आ, ये आशीत ये जो समानाधिकरण है उस समानाधिकरण प्रयोग को सामानाधिकरण्य को लेना शब्द से तो सामानकरण्य का अर्थ जगत का मृषात्व तो ही है ये बाद अर्थ में ही सामा, सामानाधिकरण्य है न कि विशेषण विशेष्य भाव अर्थ में यह अर्थ निकलेगा तो यानी वो सामान ईदम और आत्मा शब्द का सामानाधिकरण्य उसका अर्थ जगत का मृषात्व ही है ये जगत का मृषात्व ही अर्थ कब निकलेगा सामानाधिकरण्य का जब सामानाधिकरण्य को बाध अर्थ में मानेंगे तब इसके लिए जगत के मृषात्व की सिद्धि के लिए दो हेतु बताए पहला मृषात्व सिद्धे यानी जगत में मृषात्व की सिद्धि होने से जगत के मृषात्व की सिद्धि हुई उसमें अध्यास का लक्षण घटने से अर्थाध्यास का लक्षण घट गया और जगत प्रतीति में ज्ञान ज्ञानाध्यास का लक्षण घट गया इसलिए मृषात्व हो गया एक हेतु और दूसरा हेतु बताया जा रहा है वैशिष्ट्यस्य घट सन इत्यादि प्रत्यक्ष सिद्धव आत्मा एव यहां पर विशेषण अर्थ में सामनाधिक मान्य पर सामनाधिकरण्य का अर्थ निकल रहा है जगत विशिष्ट आत्मा है यह अर्थ निकल रहा है ना तो जगत विशिष्ट आत्मा है यह अर्थ निकालेंगे तो आत्मा में जगत वैशिष्ट रहेगा तो ये जो जगत वैशिष्ट है इसको बताने वाला इदम आत्मा ये व आशित यह श्रुति वाक्य होगा वेद वेद से जगत वैशिष्ट आत्मा में बताया जा रहा है यह माना जाएगा लेकिन वेद उसी अर्थ का प्रतिपादक होता है और प्रमाण बनता है अपने प्रतिपाद्य अर्थ में जो अपूर्व अर्थ है अपूर्व तो भी एक प्रमाण होता है ना तात्पर्य अवधारक तो जगत मृष्यात्व जगत वैशिष्ट्य आत्मा में अपूर्व अर्थ नहीं है अपूर्व अर्थ का मतलब होगा प्रमाणांतर से अज्ञात तत्व वेद को छोड़कर के इदम आत्मा एवं आसित इस श्रुति वाक्य को छोड़कर के दूसरा जो प्रमाण है उस प्रमाण से अज्ञात यदि होता जगत वैशिष्ट्य आत्मा में तो अपूर्व अर्थ माना जाता और इदम आत्मवासित का अर्थ विशेषण अर्थ में समानाधिकरण मानकर के जगत वैशिष्ट्य आत्मा में बताने वाला यह वाक्य है यह किया जा सकता था लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण तो इस वाक्य से अतिरिक्त प्रमाण है ना वेद प्रमाण से अतिरिक्त प्रमाण हुआ प्रत्यक्ष प्रमाण और उस प्रत्यक्ष प्रमाण से ही जगत वैशिष्ट आत्मा में सिद्ध हो रहा है कैसे तो सन मठह सन पटह सन इत्यादि जो प्रतिति है इसमें सन शब्द है उसका अर्थ है आत्मा संब्दार्थ आत्मा है मालूम है कि नहीं घट सन पट सन इत्यादि में सत शब्द का अर्थ है आत्मा मालूम है कि नहीं पूछ रहा हूं नहीं क्यों सदैव सौम्य इदमग्रासित एक मेवा द्वितीय ये जो उपक्रम में कहा गया सत है उसी सत को अंत में कहा उपसंहार वाक्य में ऐतद आत्म सर्वम सर्व तत्सत्यम स आत्मा तो यहाँ पर तत्शब्द से किसको लिया जा रहा है तत, आ, सत को शुरू वाले और वो सत्य है कौन जो सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित तो सत पदार्थ वह अबाधित है और स आत्मा वही सबकी आत्मा है सर्वात्मा है तो यहाँ शब्द से उसी सत को लिया जा रहा है और पुलिंग में घट इत्यादि पुलिंग होने से पुस्तकम सत कहा जाएगा और घट सन कहा जाएगा माला सती कहा जाएगा सत शब्द तो आ, तीनों लिंगों में चलता है ना इसलिए अलग अलग होगा तो घट पुलिंग होने से घट सन तो ये सन सती और सत ये जब शब्द प्रयोग होंगे तो वे किसको बताएंगे आत्मा को सामान्य रूप को बताएंगे सामान्य रूप है आत्मा और घटह, पटह, मठ पुस्तकम माला इत्यादि शब्द बताएंगे जगत को तो ये जो सामान्य होता है वो विशेष्य माना जाता है तो सत शब्द का अर्थ हो जाएगा विशेष्य तो जैसे नीलो नीलम उत्पलम रक्तम उत्पलम पीतम उत्पलम श्वेतम उत्पलम तो उत्पल ये सामान्य अर्थ है ना वो विशेष्य है और नील पीत रक्त आदि का अर्थ हो जाएगा विशेषण ऐसे यहां पर जगत के वाचक घट आदि जो शब्द है वो अलग अलग है और आत्मा का वाचक शब्द सन एक ही है वो सामान्य हुआ तो सामान्य जो सत शब्दार्थ है आत्मा वह विशेष्य है और घटादि जगत है विशेषण घट सन पट सन इत्यादि प्रत्यक्ष में और इस घटादि जगत विशिष्ट आत्मा है जैसे नीलम उत्वलम का है नील रूप से विशिष्ट कमल है ऐसे घट सन इत्यादि का अर्थ निकलेगा घटादि जगत विशिष्ट आत्मा है तो आत्मा में जगत वैशिष्ट्य घट सन पट सन इत्यादि प्रत्यक्ष प्रमाण से ही निश्चित हुआ कि नहीं हुआ तो फिर ये अपूर्व अर्थ नहीं रहा जगत वैशिष्ट्य आत्मा में तो आत्मा में जगत वैशिष्ट्य रूप अर्थ को अपूर्व अर्थ नहीं माना जाएगा अपूर्वर्थ न होने से ईदम आत्मा एव आसित यह वाक्य यदि जगत वैशिष्ट्य मात्र का बोधक होगा तो अनुवाद मात्र माना जाएगा प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध अर्थ का अनुवाद मात्र कर रहा है यह वाक्य अपूर्व प्रमाण नहीं बनेगा इसलिए यहां पर कहते हैं कि घट इत्यादि प्रत्यक्ष प्रमाण से ही जगत वैशिष्ट्य आत्मा में सिद्ध होने से वो श्रुत्यर्थ नहीं होगा जगत वैशिष्ट्य आत्मा में जिसे पूर्व पक्षी मानना चाहते थे इसलिए वहां ईदम आत्मैव में सामानाधिकरण विशेषण विशेष भाव अर्थ में नहीं माना जाएगा लेकिन जगत मिथ्या है यह श्रुति प्रमाण से अतिरिक्त प्रमाणों से अज्ञात है वेदांत प्रमाण से अतिरिक्त प्रमाण जगत के मृष्यात्व को नहीं बताता है ये अपूर्व होगा अर्थ और बाद अर्थ में सामानाधिकरण मानने पर यानी अध्यास कहो अध्यास अर्थ में कहो या बाद अर्थ में कहो तो जगत मृष्यात्व रूप अर्थ निश्चित होगा इसलिए ईदम आत्म व आशित इस वाक्य का अर्थ सामा इस वाक्य में जो ईदम अर्थ जगत और आत्मा इनका सामानाधिकरण प्रयोग है वो बाध अर्थ में है जगत का बाध करके जगत को आत्म रूप बताया जा रहा है जगत के नाम रूप का बाध करके जगत का जो बाकी अंश है जगत में पांच अंश है ना न अस्थिभा प्रिय नाम रूप तो नाम रूप का बात करेंगे वो तो कल्पित है नाम रूप तो बचा फिर जगत में क्या अस्थिभाति प्रिय उसे आत्मा कहा जा रहा तो अस्ती भाती प्रिय तो आत्मा ही है ये बाध अर्थ में सामानाधिकरण ने है इस दृष्टि से यहां पर ये यह कह रहे हैं कि साहन जगत वैशिष्ट घटि रूपे न प्रत्यक्ष सिद्धत्व तो जगत वैशिष्ट्य आत्मा में तो प्रत्यक्ष सिद्ध है इसलिए उसका प्रतिपादन अनुपन्न है ये तत्प्रतिपादन से ये जगत प्रतिपादन के अनुपपत्ति में हेतु है एक तो जगत का आत्मा में वैशिष्ट्य प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होना और दूसरा एक हेतु बताया जा रहा है प्रयोजनाभाव नापादन से प्रयोजनाभावे न तो जगत का जगत वैशिष्ट्य आत्मा में बताना शब्द से जगत वैशिष्ट्य को लेना प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध जो आत्मा में जगत वैशिष्ट्य है वह वेद के द्वारा उसका प्रतिपादन करना कोई प्रयोजन भी नहीं है प्रतिपादन करने का इसलिए निष्फल हो जाएगा प्रयोजना न का अर्थ हुआ निष्फलत्व न व्यर्थत्व न तत्प्रतिपादन से अनुपत्यश्च इसलिए जगत वैशिष्ट्य का प्रतिपादन वेद के द्वारा निष्प्रयोजन होने से अनुपपन्न होगा अनुपपन्न का अर्थ है असिद्ध युक्तियुक्त नहीं होगा अयुक्त होगा अनुचित होगा अनुचित होने से ये अनुपत्य तत्प्रतिपादन से अनुपत्यश्च ये दूसरा हेतु हुआ किसमें जगत के मृषात्व में इसलिए जगत में मृषात्व एवं तदर्थ यानी सामान, सामानाधिकरण का अर्थ यह है किसके सामानाधिकरण का ईदम और आत्मा इन शब्द द्वय के सामानाधिकरण्य का जगत मृषात्व ही अर्थ निकलेगा तो इसलिए हमने कहा पूर, पूर्व में टीकाकार कहते हैं कि दो अर्थ सूचित हो रहे हैं इस वाक्य के द्वारा एक तो अर्थ सूचित हुआ आत्मा का अद्वितीयत्व सजातीय विजातीय स्वगत भेद राहित्य रूप अद्वितीयत्व और दूसरा जगत का मृषात्व ये दो अर्थ इस उपक्रम वाक्य के द्वारा सूचित है ये शुरू में कहा था टी काम आगे हैं टीका में आत्मा एक इति नहीं इति मिषद स्वातंत्र्य निषेधेन स्वत सत्ता निषेधादी जगत मृषात्व ऐसे लगाना तो जगत का मृषात्व सिद्ध होने से सिद्धिकार्थ का है निश्चय तो जगत के मृषात्व का निश्चय होने से निश्चयात् मृषात्व सिद्धिकार्थ का अर्थ निकलेगा मृष्यात्व निश्चयात् किससे जगत का मृषात्व निश्चित होगा तो युक्ति से युक्ति क्या वो श्रुति ही है मिशद शब्द का जो प्रयोग है वो टीकाकार ने बताया था न भाष्यकार भगवान ने भी बताया था स्वतंत्र अस्तित्व का वो निषेधक करके कि मिषद इति अने स्वातंत्र निषेध एना मिषद शब्द स्वतंत्र पदार्थ का अनुवादक बन करके नाशित ऐसा वो निषेध कर रहा है स्वतंत्र पदार्थ का तो स्वातंत्र जगत के स्वातंत्र का निषेध हुआ स्वातंत्र्य का अर्थ होता है स्वसत्ताक यानी अपनी स्वतंत्र सत्ता हो जिस पदार्थ की अपनी स्वतंत्र सत्ता है पदार्थांतर निरपेक्ष उसे स्वतंत्र कहा जाता है उसमें स्वातंत्र्य रहता है ऐसा स्वतंत्र पदार्थ एक ही है वो है आत्मा बाकी प्रकृति और प्राकृत जगत आत्मतंत्र है स्वतंत्र नहीं है तो मिषेद इति स्वातंत्र स्वातंत्र्य न तो जगत के स्वातंत्र्य का निषेध निषेध पद के द्वारा होने से भी स्व सत्ता निषेधात् जगत मृषात्व सिद्धेश तो जिसकी अपनी कोई सत्ता ही नहीं है उसे मिथ्या ही कहा जाता है अपनी सत्ता न होते हुए जो प्रतीत होता है रस्सी में सर्प की कोई सत्ता नहीं है तो भी उसकी प्रतीति हो रही है वह सर्प मृष्या ऐसे जगत की कोई सत्ता न होते हुए जगत प्रतीत हो रहा है तो वह मृषा है, है। स्वतः सत्तावत्व जगत का यदि स्वतंत्र अस्तित्व होता स्वतः सो, सत्तावत्व रूप स्वातंत्र्य होता स्वतः सत्तावत्व कहो या स्वातंत्र्य कहो जगत का होता तो सो व्यापारे स्वातंत्र एवं तो फिर अपने व्यापार में यानी कार्य में जगत स्वतंत्र होता लेकिन देखा जाता है कार्यक्रम संघात चेतन आत्मा की प्रेरणा की अपेक्षा करता है जड़ जगत में स्वतः प्रवृत्ति नहीं देखी जा रही है चेतन से अधिष्ठित जड़ में प्रवृत्ति देखी जा रही है जगत जड़ है और जड़ की संघातरूप जड़ की प्रवृत्ति अन्यथा अनुपत्या चेतन आत्मा के अधीन उसको मानना पड़ेगा जिसकी प्रेरणा से प्रवृत्ति हो रही है जड़ में, वह जड़ उसके अधीन है माना जाएगा, तो स्वतः सत्तावत् स्व्यापारे स्वातंत्र अपि नकारेणी मृषा आत्माखंड वक्त शक्यत अग्रे विशेषण व्यर्थम नच का अन्वय वाच्यम के साथ करना नचवाच्यम अने न यहां से पूर्वपक्षी व्यर्थम यहां तक यदि ये, ये शंका करते हैं अग्रे पद प्रयोग के वैर्थ की शंका कैसे तो कहते प्रकारेण अने प्रकार इधम आत्माखंड च तो वक्त प्रकारेण प्रकार अग्रे शब्द का प्रयोग किए बिना ही आत्मा एक अग्र आसीत इस पद से इतने पद से ही आत्मा के को और इदम् आत्मा आसी में सामनाधिकर्य प्रयोग द्वारा और क्या ओ जगत के मृषात्व को बताने मात्र से मृषात्व और आत्मा अखंडत्वस्य च वक्तुम शक्यवात् अग्रे पद के बिना भी ये दो अर्थ सूचित हो सकते हैं पूर्व पक्षी कह रहे हैं तो अग्रे शब्द का प्रयोग व्यर्थ है अग्रे इति विशेषणम व्यर्थम तो अग्रे शब्द निर, शब्द निरर्थक हो जाएगा इति इस प्रकार की आशंका पूर्व पक्षी को नहीं करनी चाहिए पूर्व पक्षी यदि ऐसा कहते हैं इस वाक्य से तो कहते नाचम ये प्रश्न पूर्व पक्षी को नहीं करना चाहिए क्यों कहते इसलिए कि इदानिम आत्मा इदानिम आत्म भिन्नतया च तस्य सहसा आत्ममात्रत्वे बोधि विरोधी प्रतित्या तस्य प्रतीतिया तुद्धिनाह सूढ़जीका न्याय आदो नाम रूप दशायाम पृथंगनामूपअन्यक्ति दशाते कते यदि अग्रे पद का प्रयोग नहीं करेंगे तो भी इस समय आत्मा का अद्वितीयत्व और जगत का मृषात्व ज्ञापित हो सकता है तो फिर मूल श्रुति में अग्रे शब्द का प्रयोग निरर्थक होगा यह जो पूर्व पक्षी ने कहा वो कहते हैं अधिकारी भेद से अग्रे पद का प्रयोग भी सार्थक है उत्तम अधिकारी तो समझ लेगा की तीनों कालों में आत्मा अद्वितीय है और जगत मृषा है ये उत्तम अधिकारी के बुद्धि में आरूढ़ हो जाएगा अर्थ बुद्धि हो जाएगा है उसका निश्चय होगा बुद्धि स्वीकार कर लेगी जगत मृष्या है इसलिए उस मृष्या की प्रतीति कोई वास्तविक अद्वितीयत्व में बाधक नहीं होगी ऐसा उत्तम अधिकारी तो समझ लेगा लेकिन जो मध्यम अधिकारी है मंद अधिकारी है जिसे जगत आत्मा से भिन्न और सत्य प्रतीत हो रहा उसे जगत मृषा होता हुआ भी सत्य प्रतीत हो रहा आत्म भिन्न प्रतीत हो रहा है तो फिर वो स्वतः सत्ता सत्य होने से जगत की स्वतः सत्ता समझ रहा है मंद मध्यम अधिकारी तो उसके दृष्टि में जगत रूपी विजातीय पदार्थ के रहते हुए आत्मा विजातीय भेद रहित सिद्ध नहीं होगा तो आत्मा के अखंड एक रसत्व की सिद्धि में बाधक बन जाएगी जगत के सत्यत्व की प्रतीति और जगत के सत्यत्व की प्रतीति के साथ आत्मयकस का विरोध होने से आत्मा विजातीय भेद रहित नहीं है अपितु विजातीय भेद युक्त ही है जैसा सांख्यों का आत्मा है ऐसा मान बैठेगा सांख्य सिद्धांत को स्वीकार कर बैठेगा तो आत्मा आदित्य की हानि होगी यद्यपि वो सत्य है तो उसकी कभी हानि हो नहीं सकती लेकिन वो बुद्धि बुद्धारूढ़ नहीं हो जिसको समझाना है उसके तो फिर समझाना व्यर्थ ही जाएगा ना श्रुति को तो स्वयं मालूम ही है आत्मा नित्य अखंड रस है जगत है ही नहीं ये श्रुति को मालूम है ज्ञानी को भी मालूम है उत्तम अधिकारी को भी ज्ञात हुआ लेकिन श्रुति के सामने खाली उत्तम अधिकारी ही नहीं बैठा है मंद और मध्यम अधिकारी भी बैठा है उसे समझाना जरूरी है और उसे उसको जगत सत्य प्रतीत हो रहा है जिसे जगत सत्य प्रतीत हो रहा है उसको आत्मा के अद्वितीयत्व की नित्यता को समझाना है लेकिन उसे प्रतीत हो रहा है आत्मा के अद्वितीयत्व का विरोध जगत के सत्य प्रतीति के साथ है इसलिए सहसा उसकी बुद्धि स्वीकार नहीं करेगी आत्मा विजातीय भेद रहित है करके इसलिए ऐसी स्थिति में उसके बुद्धि को ले जाया जा रहा है जहा अभिव्यक्त नाम रूपात्मक जगत नहीं है स्थिति काल में ही मध्यम अधिकारी को कहा जाएगा जगत उत्पत्ति से पहले वाले अवस्था में अपने बुद्धि को ले जाओ वहां जगत नहीं है और आत्मा है तो आत्मा विजातीय भेद रहित वहां पर है कि नहीं अभिव्यक्त नाम रूपात्मक जगत से रहित आत्मा है तो ये वहां पर समझाना सरल पड़ेगा तो वहां समझा दिया तो फिर यदि आत्मा का अखंडिक रसत्व कहो या भेदत्रय राहित्य कहो नित्य है और वो उत्पत्ति से पहले विद्यमान है अखंडयिक रसत्व और नित्य होने से उसे स्थिति काल में भी रहना चाहिए तो निश्चित है कि स्थिति काल में भी आत्मा अखंड एक रस ही है एक जगह समझ में आ जाए तो उसे दृष्टांत बना करके जहा संदेह हो रहा है उसको आत्मा अद्वितीय है कि नहीं यह संदेह कहा होगा जागृत अवस्था स्थिति काल में जगत के स्थिति काल में यह संदेह होगा तो वहां संदिग्ध स्थिति काल को जगत की स्थिति अवस्था को बनाया जाएगा पक्ष कि स्थिति कालेपि आत्मा अद्वितीय क्यों आत्मत्वात् आ, प्राक अवस्थावत प्राक अवस्थायाम यथा प्राक अवस्थायाम ऐसा है लगाना तो जैसे प्राक जगत की पूर्व अवस्था में आत्मा अद्वितीय है ऐसे जगत की स्थिति अवस्था में भी आत्मा अद्वितीय है क्योंकि उसमें भी आत्मत्व तो है इसमें भी आत्मत्व तो है तो फिर जगत का सत्य तो नहीं रहेगा तो समझ पाएगा कि जगत मिथ्या ही है यदि जगत सत्य होता तो सत्य वस्तु तीनों कालों में रहती है तो अपने उत्पत्ति से पहले भी रहता ना जगत नहीं है इसका अर्थ है वो मिथ्या है ये समझ में आएगा उसके युक्ति के लिए दृष्टांत तो मिल जाएगा ना। इसके लिए गुढ़ जीवी न्याय लगाया जाता है जैसे कड़वी दवा हो और बच्चों को पिलानी हो ना समझ बच्चों को तो सहसा वो नहीं लेते हैं ना तो थोड़ा गुड़ उनके जीवा में लगाया जाता है और फिर कड़वी दवा पिलाई जाती है ऊपर से और थोड़ा गुड़ लगाया जाता है लेकिन उस कड़वी दवा का महत्व तो जब ध्यान में आएगा तो बिना गुड़ के भी ओ बच्चा पी लेगा ना कड़वी दवा इसे कहा जाता है गुड़ जीविका न्याय ऐसे गुड़ जीविका न्याय से जगत का मृषात्व समझाने के लिए और आत्मा के अद्वितीयत्व को समझाने के लिए जगत की उत्पत्ति से पहले आत्मा के अद्वितीयत्व को पहले समझाया और वहां जगत न होने से जगत का मृषत्व तो भी समझ में आएगा और ये दिखाने के लिए अग्रेपद है अग्रेपद की सार्थकता है गुड़जी भी का न्याय से जैसे जीवा में गुड़ लगाना ये उद्देश्य नहीं है लेकिन शुरू में गुड़ जिहा में लगाना थोड़ा गुड़ रखना जिहा पर इसका सार्थक क्या है तभी वो दवा पी लेगा कड़वी इस अभिप्राय से लिखते हैं कि कहा गया कारेण इनमें मृषाखंड च वक्त इति अग्रेतीशेषण व्यर्थ ये शंका पूर्वपक्ष तो क्यों तो आत्मभिन्नतया पृथक् च आत्मिन्नत पृथक तस्य तहसा आत्ममात्रत्वे बोधित तो जगत इस समय आत्म भिन्नतया और पृथक पृथक सत्व स्वतंत्र सत्ता वाला प्रतीत होने के कारण तस्य तस्तः आत्ममात्रत्वे बोधित तो यदि जगत की स्थिति काल में जिस व्यक्ति को जगत स्वतंत्र आत्मा से अतिरिक्त प्रतीत हो रहा है उसे जगत आत्मा मात्र है ऐसा समझाएंगे तो बोधित यानी ने उपदेश कर दिया गया तो भी कहते विरोधी प्रतीत्या तो विरोधी प्रतीति क्या होगी जगत के सत्यत्व की प्रतीति ये है विरोधी प्रतीति और उस प्रती के कारण तस्य बुद्धि अनारोह स्यात तस् शब्द से लेना जगत का आत्मा मात्रत्व तो जगत के आत्ममात्रत्व का बुद्धि में प्रवेश नहीं हो पाएगा यानी जगत आत्मरूप मात्र है स्थिति काल में भी ये समझ में नहीं आएगा इति गुणजीविका न्याय न आदो पृथंग नाम रूप अनभिव्यक्ति दशायाम तो गुणजीविका न्याय से जब नाम रूप की अभिव्यक्ति नहीं है ऐसी पूर्व अवस्था है कारण अवस्था उस कारण अवस्था में आत्ममात्रत्व बोध्य थे शुरू में आत्म मात्रत्व का बोध कराया गया और तस्मिन बोधिते तो दृष्टांत बन जाएगी फिर कारण अवस्था तो तस्मिन बोधित पश्चात त्याय न इधानीम अपी स्वयं एवं आत्ममात्रत्व ज्ञासी तो गुण जीवी का न्याय से तन, तन्यायन का अर्थ है यानी युक्ति जो तन्यायन में शब्द से गुणजीवी का न्याय न लेकर के युक्ति लेना युक्ति के लिए अपेक्षित दृष्टांत तो होता है तो तन्याय शब्द का तो अर्थ हुआ युक्ति और सदृष्ट तो होती है युक्ति तो इसके लिए दृष्टांत तो कौन बनेगी कारण अवस्था तो कारण अवस्था ये शब्द का अर्थ निकलेगा तो कारण अवस्था है दृष्टांत जिस युक्ति में ऐसी युक्ति से यानी अनुमान प्रमाण से तस्म बोधिते एव अवय आत्म ज्ञास्यति। आत्ममात्रत्व की सिद्धि होगी स्वयम एवं अर्थ है स्वयं मध्यम अधिकारी समझ लेगा ऐसा इति अभिप्राए अग्रे विशेषण उपपत्ते, तो अग्रे विशेषण की सार्थकता है अब यदवा करके बृहदारण्य उपनिषद में भी आता है जगत की उत्पत्ति से पूर्व अवस्था में कारण अवस्था में जगत को बताया गया अव्याकृत रूप यानी प्रकृति रूप और यहां पर बताया जा रहा ईदम आत्मैव आशित आत्म रूप बताया जा रहा है तो श्रुति द्वय का आपस में विरोध हो जाएगा ना एक श्रुति बता रही है जगत अपने उत्पत्ति से पहले अव्याकृत रूप था अव्याकृत शब्द का अर्थ है अज्ञान, मूल अज्ञान अव्यक्त अभ्य, माया तो बृहदारण्य श्रुति माया रूप बताएगी जगत को अपने उत्पत्ति से पहले और ये आयतरेय श्रुति बताएगी जगत अपने उत्पत्ति से पहले आत्म रूप है तो श्रुति द्वय में हो रहा है विरोध तो क्या मानेंगे आत्म रूप मानेंगे जगत को कि अव्याकृत रूप मानेंगे ये मध्यम अधिकारी के बुद्धि में संशय उत्पन्न होगा ना शास्त्र तो होता है संशय रहित करने के लिए और उल्टा यहां पर शास्त्र संशय ही उत्पन्न कर रहा है जैसे याज्ञवल्के जी कुम्री ने कहा कि आप तो ऐसा कह करके मेरी बुद्धि को भ्रम में ही डाल रहे हो और अर्जुन ने भी भगवान को कहा बुद्धि मुह यशि व में ऐसे यहां पर हम लोगों को भी मुंह सा हो रहा है इस विचार को उठा करके यदुआ इत्यादि से समाधान किया जाएगा वो देखते हैं हम लोग कल ओ